है, देखेंगे, उस नीचे से 150 पेज पर आठवीं पंक्ति उसके प्रकाश से मतलब के प्रकाश से सूर्यादि का प्रकाश अभिभूत होने से मतलब फीका पड़ने से यही होगा ना भूत का दबना फीका पड़ना फीका पड़ने से कोई लड़ाई थोड़ा है जो पराजित होना हो रहा है प्रकाश में लड़ाई उसके प्रकाश से सूर्यादी का प्रकाश अभिभूत होने से नगर हो जाता है अभी देखो यहाँ पर कवि तो बहुत हुए हैं ना पर क्या कहते हैं कवि कुल गुरु कालिदास कहते हैं ना कवि कुल कालिदास हाँ कवि कुल के गुरु कालिदास मतलब कालिदास की इतनी महत्ता है कि कालिदास का उल्लेख करने पर लोग कह जाते हैं कि अन्य कवि अकवि है अन्य कवि कालिदास का उल्लेख करने पर कहा जाता है हाँ अन्य कवि अकवि है इसका क्या मतलब हुआ उनके बराबर कोई नहीं है और तो भी बस बस इसका इसका मतलब यही हुआ लगाइए कवि कालीदास का उल्लेख करने पर अन्य कवि या कवि हैं इस कथन के समान भी प्रकाशमान दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट परमात्मा का उल्लेख करने पर सूर्य आदि प्रकाशित नहीं होते हैं यह कथन संभव होता है बातें की मतलब क्या है की परमात्मा के प्रकाशित होने पर सूर्य आदि प्रकाशित नहीं होते हैं यह कथन उसके ही समान है मतलब क्या है की सूर्यादि तो का प्रकाश तो उसके समान नहीं है सूर्य आदि का प्रकाश परमात्मा के श्री विग्रह के प्रकाश के समान नहीं है ऐसा तात्पर्य है भले ही देखो दीप जलादी भी रात में प्रकाश होता रहेगा अब क्या है कि दिन में जब सूर्य निकल आएगा तो फिर दीप तो प्रकाशित ही होता रहेगा ये जरूर है कि सूर्य के समान उसका प्रकाश नहीं है यही मतलब अच्छा यह कथन संभव होता है ऐसा हुआ अत्यंत भास्वर रूप वाला है अथा का मतलब क्या हुआ उसके समान दूसरे का प्रकाश न होने से उसके समान दूसरे का प्रकाश वह अत्यंत स्वर रूप वाला है अच्छा। अभी क्या था ना तत्व सूर्यो भाती न नेमा तारेमा विद्युतो भांति कुतो अग्नि परमात्मा के श्री विग्रह प्रकाशित होने पर सूर्य प्रकाशित नहीं होता है चंद्र प्रकाशित नहीं होते हैं और यह क्या है चंद्रम नहीं तारक प्रकाशित नहीं होते हैं तो अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है अब देखना हे पाठ देखना तमेव भानतम अनुवाद सर्वम तम भानतम अनु परमात्मा का दिव्य मंगल विग्रह प्रकाशित होने के पश्चात परमात्मा का दिव्य मंगल विग्रह प्रकाशित होने के पश्चात तम भांतम अनु का अर्थ है सर्वम बाकी सूर्य आदि सब प्रकाशित होते हैं परमात्मा का दिप मंगल विग्रह प्रकाशित होने के पश्चात अनुग्र क्या होता है पश्चात सर्वम अनुघात सर्वम भाती सभी प्रकाशित होते हैं तो पहले कौन प्रकाशित होता है परमात्मा परमात्मा या परमात्मा का दिप मंगल विग्रह पहले परमात्मा प्रकाशित होंगे बाद में कौन प्रकाशित होगा सूर्य तो पहले परमात्मा के दिप मंगल विग्रह का प्रकाश और बाद में सूर्य का प्रकाश तो कार्य कारण भाव जो कारण होता है पूर्व में और कार्य होता है पर में तो कारण क्या हुआ यहाँ पर बोलो परमात्मा का, का हाँ परमात्मा के दिव्य मंगल विग्रह का प्रकाश हो गया कारण और कार्य क्या हो गया सूर्य आदि का प्रकाश लगाइए इस प्रकार किस हाँ, प्रकार पर भाव होने से कार्य कारण भाव भी ज्ञात होता है तो पर भाव समझते हैं पूर्व और पर आगे पीछे नहीं नहीं कहीं नहीं मतलब यहाँ पौर्वापर भाव से कार्य कारण भाव ज्ञात हो रहा है पर हाँ पूर्वापरस्त भावा पूर्वापरस्थ भावा पौर्वापरस है न पूर्वापरस्त भावा पौरापर हम अब देखो यहाँ पर, पर का न, परमात्मा का प्रकाश कारण है पंक्ति लगा ना परमात्मा का प्रकाश कारण है और सूर्य आदि का प्रकाश कार्य है लगेगा तो अब ये देखे ये इसको समझाने के लिए बोलते हैं चक्षु सूर्य अजात इसका क्या अर्थ है कि चक्षु मतलब परमात्मा के चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुआ परमात्मा के चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुआ इस प्रकार जीव के चक्षु की अधिष्ठाता देवता जीव के चक्षु की अधिष्ठाता देवता कौन है सूर्य जीव के चक्षु का अधिष्ठाता देवता सूर्य की परमात्मा के चक्षु से उत्पत्ति कही गई है भाई बात में सूर्य आदि की तेज की उत्पत्ति में सूर्य के तेज का उत्पन्न होता है ना अब बताइए कि सूर्य के तेज जब उसकी उत्पत्ति तो उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होने वाले सूर्य के तेज सूर का सूर, सूर्य के, के, उपा... तो का के तेज का उपादान कारण कौन होगा सूर्य सूर्य ठीक है उनके उपादान द्रव्य मतलब सूर्यादि के तेज के उपादान उपादान द्रव्य कौन हुए गया सूर्य आदि और सूर्य आदि का कारण कौन हो गया परमात्मा मतलब सूर्य आदि के तेज का उपादान कारण हो गया सूर्य और सूर्य का भी कारण कौन हो गया परमात्मा तो परमात्मा किसका कारण है बोलो सूर्य और सूर्य किसका कारण है तेज का।, का तो ध्यान देना कि इस प्रकार तेज का सूर्य के द्वारा कारण कौन हो गया परमात्मा है ना इसलिए परमात्मा के तेज को सूर्यादि के तेज का कारण कहा जाता है परमात्मा के तेज को सूर्यादि के तेज का कारण कहा जाता है तो ये इसलिए कहा जाता है अच्छा अब देखो यहाँ पर उनके भी तेज का कारण परमात्मा है या उनके भी तेज का कारण परमात्मा के तेज है ऐसा समझ सकते हो अथ या अर्थ यादित्य हिरणमया पुरुषोदित्य अर्थ है कि आदित्ते अंतरा सूर्यमंडल के मध्य में हिरणमया करते है कि आकर्षक कांति जो वाला जो परमात्मा दिखाई देता है सूर्यमंडल के मध्य में हिरणमया अर्थ है आकर्षक कांति वाला ऐसा पुरुषार्थ जो या परमात्मा दिखाई देता है इस प्रकार सूर्य मंडल में विद्यमान परमात्मा का वर्णन किया जाता है उससे अनुग्रहित होकर, किससे उस पर सूर्य में विद्यमान परमात्मा से अनुग्रहित होकर सूर्यमंडल में में विद्यमान कौन है परमात्मा परमात्मा से अनुग्रहित होकर सूर्य और उसके अधिन प्रकाश वाले चंद्रादि अन्य सभी प्रकाशित होते हैं ध्यान देना सूर्य मंडल में विद्यमान परमात्मा से अनुग्रहित होकर कौन प्रकाशित होगा हो सूर्य सूर्य मंडल में विद्यमान परमात्मा से अनुग्रहित होकर कौन प्रकाशित होगा? सूर्य प्रकाशित होगा और चंद्र मंडल में विद्यमान परमात्मा से अनुग्रहित होकर कौन प्रकाशित होगा? चंद्र हमने इस रंग से लिख दिया है और उसके अधीन प्रकाश वाले हमारा अपना ढंग लिखने का है नहीं वैसे लिखा जा सकता था जैसा हमने बोला न की चंद्रमंडल में विद्यमान परमात्मा से अनुग्रहित होकर चंद्र प्रकाशित होता है पर ऐसा लिख गया है कि परमात्मा से अनुग्रहित होकर सूर्य और उसके अधीन प्रकाश वाले चंद्रादि अन्य सभी प्रकाशित होते हैं उसके अधीन से आया परमात्मा के अधिन भी ले सकते हो और आधुनिक विज्ञान की भाषा में सूर्य के अधीन प्रकाश वाले कह सकते चंद्रमा को yeah. जैसा भी लगे की उसके अधीन प्रकाश वाले चंद्रादि अन्य सभी प्रकाशित होते हैं तो अब ध्यान देना कि सूर्य का प्रकाश और चंद्र का प्रकाश किसके अधीन है परमात्मा के इसलिए कहा जाता है परमात्मा के अधीन है परमात्मा के प्रकाश के अधीन है लगाइए यद आदित्यगतम तेजो जगत भाष्य थे अखिलम चंद्रवसी यद चागनु तत्तेजो विद्धि मामिगम इसको लगाइए आदित्यगतम गम यद तेज अखिलम जगत भाष्य थे आदित्य गतम आदित्य में विद्यमान जो तेज अखिलम जगत भाष्य कि संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है आदित्य में विद्यमान जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है क्या यद चन्द्रमसी और जो तेज चंद्रमा में है जो तेज किसमें चंद्रमा और चाहे अग्नौ और जो तेज अग्नि में है ताज तेजा मामकम तेजामक उस तेज को मेरा जानो उस तेज को मेरा जानो भगवान कहते हैं मतलब आदित्य में रहने वाला जो तेज जगत को प्रकाशित करता है संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और चंद्रमा में रहने वाला जो तेज है और अग्नि में रहने वाला जो तेज है उसको किसका जानो मेरा जानो कैसे भगवान का तेज इसको कैसे जाने सूर्य चंद्र जो देवता है ना सूर्य चंद्र देवता है तो ध्यान देना जीव तपस्या तो जीव भगवान की आराधना करके देवता बनते हैं जो सूर्य चंद्रमा है ना तो कोई सामान्य जीव वीर होते थे पहले ये आराधना करके क्या बने हैं देवता तो जब आराधना करके देवता है तो आराधना से प्रसन्न होकर भगवान ने ही उनको तेज दिया है। आराधना से प्रसन्न होकर भगवान ने ही उनको तेज दिया है इसलिए व तेज भगवान का ही हो गया लगाइए जीव भगवान की आराधना करके ही सूर्य चंद्र आदि देवता बनते हैं आराधना से आराधित भगवान ही उनको तेज प्रदान करने वाले हैं इसलिए उनका तेज किसका तेज सूर्य आदि का तेज स्वाभाविक नहीं है वह तो वस्तुतः भगवान का ही है इसलिए यह श्रुति कहती है क्या की परमात्मा के प्रकाश से सूर्य चंद्र ग्रहण अक्षक तारे और अग्नि का प्रकाश होता है यही था ना तस्विधम विभागीषा वाला परमात्मा के प्रकाश से ये सब कुछ प्रकाशित होता है इन सब का प्रकाश होता है परमात्मा के प्रकाश से परमात्मा का प्रकाश कैसे माना जाए परमात्मा ने इनको दिया हुआ है परमात्मा ने इनको इसलिए परमात्मा के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं ऐसा अब देखो अब देखो जैसे कोई आभूषण धारण करने में अलंकार धारण करने में कोई रुचि रखता है व्यक्ति रुचि रखता है और कभी वो व्यक्ति क्या करता है कि दूसरे से दूसरे के द्वारा दिए गए अलंकार से अलंकृत होता है अलंकार धारण करने में रुचि रखने वाला व्यक्ति कभी दूसरे के द्वारा प्रदत्त अलंकारों से अलंकृत होता है वैसे ही परमात्मा के द्वारा प्रदत्त प्रकाश से सूर्यादि प्रकाशित हो रही है सूर्यादि प्रकाशित हो रहे हैं है। लगाइए है, अच्छा तो इसलिए क्या कहा जाता है तप्य भाषा सर्विदम विभाती अब देखो ना तो ये भी है सर्विदम विभा तो परमात्मा जो है प्रकाशित होते हैं ना नीचे का पैर अगर देखना परमात्मा का साक्षात्कार उनके अनुग्रह से होता है परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होता है उनके जो भक्ति और प्रपत्ति है ये या ब्रह्म विद्या है ये कैसे उपाय बनती है उनके अनुग्रह के द्वारा हाँ यमे लग गया चलिए तो भगवान का साक्षात्कार उनके अनुग्रह से होता है और उनके अनुग्रह से सभी इंद्रियां दिव्य हो जाती है युक्तावस्था में मन भी दिव्य हो जाएगा ना तभी तो दर्शन कर पाएगा भगवान का युक्तावस्था में एक हो जाएगा ध्यानावस्था में हम्म युक्तावस्था में परमात्मा स्वरूप और उनके श्री विग्रह दोनों का मन से साक्षात्कार होता है परमात्मा स्वरूप का तो मन से होता ही है और भगवान के श्री विग्रह का भी किससे होता है कब ध्यावस्था में ध्यान अवस्था में लेत्र बंद रहते हैं ना तो मन से साक्षात्कार होता है वो, तो वो का है। काम नहीं मन का ही इतना जो सामर्थ है ज्ञान से मन सब कर लेता है अभी आप देखिए आप अंदर ही अंदर गोलक नहीं देखता आप जो है ना ये बैठे बैठे जो स्मृति करते हैं ना दूसरे की तो स्मृति करना किसका काम है मन सब तो ऐसी जब भगवान का स्मरण करते करते के आगे साक्षात कार भी मन से देने लगता है यहाँ काला नीला हरा पीला दिखता आँख से नहीं दिखता कहा आँख पर करने पर ही दिखता है अरे तो आँख, आँख बंद करने की बात आ रही है ध्यान के समय की आँख बंद करते हैं जैसे ऐसी रखेंगे तो यहाँ काला नीला दिखेगा नीचे करेंगे बंद है यहाँ दिखेगा और ऊपर करेंगे यहाँ दिखेगा तो आँख का ही तो हो गया ये जब ख तो तो तो कभी कभी क्या होता, देश्टन होता देश्टन है ना लोग लोग लो कहते हैं कि आँख बंद करने पर भी हमको अंधेरा दिखाई देता है तो अंधेरा यदि कुछ कम बंद करे ना थोड़ा तो अंधेरा तो अंदर का ही दिखाई देगा बोलो अंदर का ही दिखाई देगा तो लोग आँख बंद करने में दिखाई दे रहा है चलिए छोड़ दो इन बातों को तो ये कहते हैं कि ये साधन काल में ध्यान अवस्था में मन से साक्षात्कार होता है श्री विग्रह का और परमात्मा स्वरूप का और तथा अभियुक्तावस्था में मतलब व्युत्थान अवस्था जब ध्यान नहीं कर रहे हैं ऐसे रूपरकार है, है कुछ नहीं नहीं स्मरण प्रकार होते, होते होते जो है साक्षात्कार रूप हो जाता है भगवान का तो स्थिति तो नहीं रहती क्या रहती हो नहीं स्मरण प्रकाड हो जाएगा निद्यशन करते करते तो प्रत्यक्ष हो जाता है भगवान का देखना तथा वियुक्तावस्था में वियुक्तावस्था मतलब क्या है सामान्य अवस्था में ना जब नेत्र खुले हो ऐसा सामान्य अवस्था में वियुक्तावस्था में श्री विग्रह का साक्षात्कार चक्षु होता है जैसे आप खुले है भगवान के दर्शन हो सकते हैं वहां पर श्री विग्रह का साक्षात्कार नेत्र पे होगा सब और परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार उस समय भी मन पे होता है का साक्षात्कार मन से और भगवान के शरीर का साक्षात्कार से और शरीर जिनका है तो ऐसा समझना शरीर और शरीर जिनका है अंतर होगा है ना हाँ और ध्यान देना चरम देव के पश्चात अच्छा ये अब ये देखो चलो ये समझ लेना प्रसंगता की अवस्था में श्री विग्रह का साक्षात्कार किससे होता है चक्षु से और परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार किससे होता है मन से अब कहते हैं ना कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो ब्रह्मात्मक जगत के अंतरात्मा ब्रह्म को देखता है जगत के अंतरात्मा ब्रह्म को किससे देखता है मन से देखता है देखता है हम लोग जानता है जगत के अंतरात्मा ब्रह्म को मन से देखता है और ब्रह्म से श्री विग्रह को देखेगा तो मन से ध्यान अवस्था में मन से अन्य अवस्था में अच्छा अब वो जगत के अंतरात्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करता है तो जगत का साक्षात्कार कैसे करता है नहीं जगत का साक्षात्कार किस रूप में करेगा ब्रह्मात्मक है ना है। जगत का साक्षात्कार कैसे होगा वो ब्रह्मात्मक जगत का साक्षात्कार करेगा तो घटपटाली जगत को किससे देखेगा किस इच्छु से देखेगा और ब्रह्मत्मक को छोटू मंत्री हाँ यही समझ रहे हैं हाँ वो इंद्री मतलब जिस इंद्री का विषय है वो इंद्री से उस विषय का ज्ञान और ब्रह्मत्म तत्व का मन से ज्ञान रस का रचना से ज्ञान और ब्रह्मत्मत्व का ज्ञान ऐसा चरम के पश्चात आत्मा के सभी साक्षात्कार इंद्री निरपेक्षी होते हैं वहाँ तो मन भी नहीं रहता ना मुक्तावस्था में मुक्त होने पर तो मन भी नहीं रहता मन सही सभी इंद्रिया छूट जाती है तो उसके सभी प्रकार के साक्षात्कार इंद्री के बिना ही होते हैं मन के इंद्री के बिना ही सब साक्षात्कार होते हैं उसको ध्यान रखना आज अपना दिन सूर्य सूर्य के तेज के उपाजन कारण परमात्मा के दिन हो गया तो, परमात्मा ने अपना तो सूर्य तेज तो सूर का परमात्मा के तेज हो गया तो सूर्य के तेज का कारण परमात्मा के तेज हो गया। पता है परमात्मा ने अपना तेज परमात्मा ले सूर्य को दिया, नहीं, परमात्मा देज वो दिया। तो सूर्य के तेज का कारण परमात्मा हो गया सूर्य के तेज के कारण परमात्मा परमात्मा तेज भी हो गया अब बोलो यहाँ क्या संगति करेंगे यहाँ है ये यहाँ से क्या तो सूर्य की उत्पत्ति परमात्मा से हुई तो, तो की है कारण कारण के तो इसलिए मतलब परमात्मा का उत्पादन कारण होने से सूर्यादी तेज का परमात्मा के तेज कारण कहा जाता है मतलब ये इसमें पर्याप्त कारण नहीं हो पाए ना उपाय उत्पत्ति हुई है उनके उपाधान सूर्यादि के बाद परमात्मा उन्होंने सूर्य की उत्पत्ति करके उसमें अपनी तेज अधिष्ठित कर दिया तब जाके क्या होगा कि सूर्य के दिया दिया जाए रखना पड़ेगा। दिया जा तो है। दिया जाए क्यों दिया जाए मतलब मतलब इसलिए तो तो पड़ेगा का हल क्यों ऐसा है ना परमात्मा ने अपना तेज सूर्य को दिया है इन सब का तेज भगवान का ही तेज है ना और निका तेज दो कहते परमात्मा योग युग आलंबन ध्यान योग में लगे हुए व्यक्ति का देखना ध्यान योग में लगे हुए व्यक्ति का आलम्बन बनने के लिए ध्यान युग योग युग है ना योग से लेना ध्यान योग भक्ति योग भक्ति योग में प्रवृत्त हुए व्यक्ति के या ध्यान योग में प्रवृत्त हुए व्यक्ति के ध्यान का आलम्बन बनने के लिए परमात्मा ना परमात्मा का परमात्मा का आदित्य वर्णम तमसा परस्तात प्रकृति मंडल से पर आदित्य के समान भास्कर वर्ण वाला भगवान का श्री विग्रह है। प्रकृति मंडल से पर आदित्य के समान भास्कर वर्ण वाला भगवान का श्री विग्रह है सदैिक रूप रूपाए सदा वो एक जैसा रहने वाला है भगवान का श्री विग्रह इस प्रम, प्रमाण प्रतिपन्न इन प्रमाणों से ज्ञात सुभाष्रय दिव्य मंगल विग्रह है इन प्रमाणों से ज्ञात सुभाष्रय दिव्य मंगल विग्रह है किसका परमात्मा परमात्मा है ना कि ध्यान योग में प्रवृत्त हुए व्यक्ति के ध्यान का आलम्बन बनने के लिए उपासना में प्रवृत्त हुए व्यक्ति के उपासना का आलम्बन बनने के लिए आदित्य वर्णम तमसा परस्ता रूप रूपए इन प्रमाणों से ज्ञात परमात्मा का सुभाष्रय दिव्य मंगल विग्रह है योग युग मतलब कर्त हुआ योग में लगा हुआ धातु योगे युजर योगे धातु का आलम्बन बनने के लिए ध्यान का तर विशिष्टा परमात्मा उस विग्रह से विशिष्ट परमात्मा विभा मोटे अक्षरों में नहीं होना चाहिए ये अपना भाष्यकार का शब्द है उससे विशिष्ट परमात्मा सर्वात साई दीप्तिमान विभाती कि सबसे अधिक होकर सर्वी दीप्तिमान सन का अध्ययन कर लेना आगे कि सबसे अधिक कांति वाला होकर प्रकाशित होता है उससे विशिष्ट परमात्मा सबसे अधिक कांतिमान होकर के प्रकाशित होता है इतिहा इस विषय को कहते हैं न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा कुतो विदि भाति कृतमग्निवेव भातमुभा विभाति त्र सूर्य न भाति चंद्रताक न विद्युता न भांति अयम अग्नि भाति विद्युता न भांति अयम अग्नि अनु अनु सर्वं सर्वं भाति भाति तस्य भाषा तर्व विभा क्या होगा त्र का दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट परमात्मा के प्रकाशित होने का परमात्मा के प्रकाशित होने पर सूर्य ना भाती सूर्य प्रकाशित नहीं होता है चंद्रमा तार और तारे प्रकाशित नहीं होते हैं इमा विद्युताना भांति ये विद्युत प्रकाशित नहीं ये बिजुलिया प्रकाशित नहीं होती हैं तो अयम अग्नि होता है या अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है तम भांतम मनु उस दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट परमात्मा के प्रकाशित होने के पश्चात अनु पश्चात सर्वम भांति सब कुछ प्रकाशित सब प्रकाशित होते हैं कौन सूर्य चंद्र तारक सभी बिजली अग्नि तस्व भाषा उस परमात्मा की भाषा मतलब तो उस परमात्मा की कांति से उस परमात्मा की कांति, या उस परमात्मा के प्रकाश से इदम या सब प्रकाशित होता है या सब कौन जो प्रकाशक वस्तु में सूर्य आदि सभी प्रकाशित होते हैं ऐसा देखिए में अयम च मंत्रा और यह मंत्र की समाप्ति में विवृता है न उसके साथ अन्वय है और यह मंत्र विपरीत है देखिए ज्योतिर्दर्शनाथ सूत्र ज्योतिर्दर्शनाथ इस ब्रह्म सूत्र में सर्व तेजसाम छादकम मतलब सभी तेजों सूर्य सभी तेज मतलब सूर्या का तेज हुँ? सभी का तेज मतलब सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारक विद्युत अग्नि का तेज कि सभी प्रकार के तेजों का कि सभी, सभी तेजों का अभिभाव छादकम का क्या अभिभावक छादकम्थ हुआ अभिभावक मतलब उनको फीका करने वाला दबाने वाला अच्छा। हाँ आच्छादक तो अभिभावक अर्थ में, में नहीं है फीका करना सूत्र मेंजता कारणभूतम तो ये ध्यान देना सभी तेजों को अभिभूत करने वाला ये प्रथम वाक्य से सिद्ध है ना न तर सूर्योति ना चंद्र तारकम नेवा विदित भांति कतो अग्नि और ज साम कारणभूतम सभी तेजों का कारण ये कैसे तस्य भाषा तस्वीर इसके पहले क्या है तम्यो भानतम उसके प्रकाशित होने के पश्चात होते हैं तो यहाँ पर परमात्मा का प्रकाश या परमात्मा के काजसाम कारण भूतम और सभी तेजों का क्या कारण और क्या और सभी प्रकार के तेजों का अनुग्राहक तीन बातें आई सभी तेजों का अभिभावक सभी तेजों का कारण और सभी तेजों का कि सभी तेज दिए हैं ना तो सभी तेजों का हो गया अनुग्राहुग्रह कर तो सभी तेजों का अनुग्रह अनुग्रह है है अनु करने वाला है, करके सभी तेज दिए अंगुष्ट प्रमित ज्योतिर्दृश्य दुबारा लगाना ज्योतिर्दर्शनार्थ सूत्र में सभी तेजों का विभावक सभी तेजों का कारण, अंगुष्ठ मात परिमाण वाले परमात्मा की ज्योति दिखाई देती है तो अंगुष्ट मात्र परिमाण वाले परमात्मा की ज्योति दिखाई दिखा देती है मतलब तो अंगुष्ठ मात परिमाण वाले परमात्मा के श्री विग्रह की ज्योति दिखाई देती है अंगुष्ठ मात परिमाण वाले परमात्मा के अथवा अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले श्री विग्रह अंगुष्ट मात्र परिमाण से युक्त श्री विग्रह वाले परमात्मा की अंगुष्ट मात्र परिमाण वाले अंगुष्ठ मात्र परिमाण से युक्त श्री विग्रह वाले परमात्मा की ज्योति लग जाएगा मतलब अंगुष्ठ मात्र प्रमाण से युक्त श्री विग्रह वाले परमात्मा की ज्योति दिखाई देती है इसी भाष्यण विवरता इस भाष्य से विवृत है या इस भाष्य से व्याख्यात है इस भाष्य से कौन व्याख्यात है आयम मंत्र है ना इस भाष्य के द्वारा क्या व्याख्यात है या मंत्र मतलब इस मंत्र का इस भाष्य के द्वारा व्याख्यान किया गया है वादा विवरता हाँ नहीं नहीं इस नहीं इस मंत्र का इस भाष्य के द्वारा व्याख्यान किया गया है नहीं समझे भाष्य के द्वारा क्या व्याख्यात है तो भाष्य के द्वारा किसकी व्याख्या की गयी पंक्ति लग जाएगी अब देखो जी इदम क्या भाष्यम और या भाष्य अभी तो किसका व्याख्यान हुआ मंत्र का व्याख्यान भाष्य से हुआ ना और भाष्य का है, है नहीं नहीं एक सर्थे मिनट सर्थे आए, रुक जाओ आयम चाह मंत्रा से लेना है न तथा चंद्रकार जी हाँ जी अभी भाष्य कहाँ पर है ज्योतिर्दनाथ इस सूत्र में ज्योतिर्दर्शनाथ सूत्रे चाह ज्योतिर्दर्शनाथ सूत्रे अयम मंत्र है ना अयम मंत्री इत, लग जाएगा और तो इस भाष्य से किसका व्याख्यान हुआ मंत्र का अब जो है भाष्य के बारे में बता रहे हैं भाष्य का व्याख्यान कौन करेंगे सूत्र का श्री आकार है अभी चलना क्या इदम भाष्यम और या भाष्य न तत्र सूर्या इत्यादि मंत्रे तथा सूर्यो भाती न चंद्र नेमा विदितो विद्युतो भांति कुतो अग्नि इत्यादि मंत्र में पूर्वार्ध के अर्थ को कहते हैं सूर्या इत्यादि मंत्र में पूर्वार्ध के अर्थ को ये ये प्रकाशिका वचन चिल रहा ये पूर्व हाँ मतलब सूत्र प्रकाशिका भाष्य की टीका करते हैं ना तो सूत्रकाशिका प्रकाशिका की टीका सूत्र प्रकाशिका टीका ये ये यह यहाँ पर पूर्वार्ध है न तो पूर्वाधस पूर्व मतलब पहले भी लाइन पूर्व क्या मतलब होगा कौन से न नेमा तो अग्नि ना पूर्वाध के पूर्वार्ध के अर्थ को कौन कहता है भाष्यकार से सर्व तेजाम अभी जो ऊपर भाष की पंक्तियां आई उनका व्याख्यान चल रहा है कि सभी तेजो का अभिभावक उत्तराधस् नहीं समझे जो अभी भाष्य आया ना ऊपर तो भाष्य की भी अच्छा चल रही है तो सब तेज साम छातिकम या किसने कहा है भाष्यकार ने तो ये तो मतलब है सूर्या इत्यादि मंत्र में पूर्वार्ध के अर्थ को भाष्यकार भगवान का कहते हैं किन शब्दों तो से सब तेज साम छातकम उत्तरार्धस्थ पूर्व पादार्थम तो उत्तरार्ध क्या पूर्व पाद उत्तरार्ध क्या है मतलब वाद की लाइन न तमेव भांतम अनुवाद सर्वम तस्वीर सर्विदम क्या हो गया उत्तरार्थ और उत्तरार्थ में पूर्व पाद कितना तमेव भ अनुवादम कितना पूर्व है, है उध का तो उत्तरार्ध के पूर्व के अर्थ को कहते हैं कौन कहते हैं भाषाकार किन शब्दों से कहते हैं सर्वतेज काम कारण भूतम सभी तेज का कारण की उसके प्रकाशित होने पर ही सब प्रकाशित होता है मतलब उसके प्रकाश होने से ही सबका प्रकाश होता है तो वही सबको प्रकाश देते है ना उनके पास ही नहीं होगा दूसरे को देंगे क्या तो उनके प्रकाश प्रकाशित होते हैं तो इसके द्वारा क्या कहा गया है कि सभी तेज का कारण कौन है कारण परमात्मा सभी तेज का कारण कौन है परमात्मा अच्छा अब देखो सभी तेज का कारण परमात्मा उत्तरार्धस ने हाँ चलो अनुबाहम तमेव भानतम अनुभा में ना अनुभाति का को यहाँ पर बताते हैं अनुबाहनम मतलब बाद में प्रकाशित होना बाद में अनुभा कर, अनु अनु कर से बहुत भगवती है ना कि अनुभानम करते पश्चात भानम तो पश्च तेन उस कथन से कार्य कारण भाव सिद्ध होता है कार्य कारण भाव अनुभा पश्चात वन किसका होता है सर्व का पश्चात वन किसका होता है तब ये तो हूं सर्वम वाद में सब प्रकाशित हो ना तेन कर से उस कथन से मतलब बाद में सब प्रकाशित हो होता है पहले परमात्मा प्रकाशित होते हैं तो उस कथन से मतलब उत्तरार्ध के पूर्व से कार्य भाव सिद्ध होता है क्योंकि पौरुवा पर नियम क्योंकि पर नियम वाला कार्य कारण भाव होता है पौरवा पर नियम वाला क्या होता है दूरुण दूरुण पर नियम कहा गया है ना पूर्व में क्या हो गया परमात्मा का प्रकाश हो बाद में ये हो गया कार्य कारण भाव होता है चतुर्थ पद अर्थम चतुर्थ पाद के अर्थ को कहते हैं चतुर्थ पाद कौन है कौन है तस्तः सर्विलंबी बात तो इसके चतुर्थ पाद के अर्थ को कौन कहते हैं भाष्यकार किन शब्दों से कहते हैं अनुग्रह तो देखिए यस्य आदित्यो भाम उपयुज भाती भाम होना चाहिए यस्य आदित्युज भाती आदित्य जिसके प्रकाश का उपयोग करके प्रकाशित होता है जिसके प्रकाश का उपयोग करके आदित्य प्रकाशित होता है मतलब जिसके प्रकाश को लेकर आदित्य प्रकाशित होता है इत्यादि श्रुति ये कोई श्रुति है इत्यादि श्रुति चाह क्या करना चाह यदित भाम उपयुज भाती इत्यादि श्रुतियां परमात्मा इत्यादि श्रुतिया परमात्मा के अनुग्राहक होने में प्रमाण है परमात्मा के अनुग्राहक होने में mm. परमात्मा किसका अनुग्राहक है सभी तेजों का सभी तेजों का हाँ, सभी तेजों का अनुग्राहक होने में प्रमाण है इति व्याचार्य विवृतम ऐसा व्याचार्य ने व्याख्यान किया है तो व्याचार्य ने व्या ऐसा व्याचार्य के द्वारा व्याख्यात है क्या व्याख्यात है बता सकते हैं किसके साथ अनुय्रतम का भाष्यम है ना और यह बात इस प्रकार व्यासार्य के द्वारा व्याख्यात है इस बात लग गया व्यासार्य ने व्याख्यान किया है गए, न? न गए। न देना कि वो के अनुग्राह और कारण ज्योति को कहा है न ज्योति को कहा है अब इसको हाँ किसको कहा है ज्योति प्रमिता से ज्योति को कहा है दीप्ति साक्षात्कार कांति मतलब कांति परमात्मा की कांति का साक्षात्कार संभव होने पर दीप्ति मतलब कांति अटेज की परमात्मा के तेज का साक्षात्कार संभव होने पर अन्य तेजों का अभिभूत होना अन्य तेजों का तो लो अन्य तेजों को फीका पड़ जाएगा ये प्रथम प्रथमार्ध का अर्थ है प्रथमार्ध का मतलब पूर्वार्थ प्रथमार्ध का क्या मतलब है पूर्वार्थ। ये पूर्वार्ध का अर्थ अच्छा है पूर्वार्ध क्या है न सूर्योभा न चंदमा विद्युत भांति कतोनी प्रथम प्रथमार्दे समास है है बस पूर्वार्धकार आती है ना कि परमात्मा के तेज का साक्षात्कार संभव होने पर अन्य तेजों का विभूत होना ये प्रथम पूर्वार्धकार अर्थ है अब तेजोतर उत्पत्तो कि अन्य तेज की उत्पत्ति में अन्य तेज की <laughs> अच्छा ठीक है मैं बता रहा हूँ अन्य तेज की उत्पत्ति में तद् उपादान द्रव्य मतलब किसका उपादान द्रव्य अन्य तेज का उपादान द्रव्य अन्य तेज का उपादान द्रव्य क्या है सूर्यादी अन्य तेज का उपादान द्रव्य कौन है सूर्य सूर्यादी नहीं, के तेज का उपाधान भाई रुक जाओ अन्य तेज के उत्पन्न होने में तथ से लेना है की मतलब नहीं तट से लेना है की अन्य तेज क्या लेना है सूर्यादी का तेज तो अन्य तेज का उपादान तब से लेना है अन्य तेज तो उसका उपादान कौन हो गया सूर्या तो सूर्यादी द्रव्य तो वही है।, तो है कि मतलब तेज अन्य तेज का उपादान द्रव्य कौन हुआ सूर्यादि का तेज और सूर्यादि के तेज का अनुग्राहक कौन हो गया यहाँ पर अच्छा तो अनुग्रह तो किस में गया परमात्मा में अच्छा उसका अनुग्राह तो अनुग्राहक अनुग्राहक तो तो हो गया तो हो तो हो गया परमात्मा तो, तो रूप अनुग्राह तो। तो कारणत्व बात ये कही गई है ना की सभी तेजों का कारण कौन हो गया तमय रुक जाओ तमयो भानतम अनुवाद सर्वम परमात्मा के प्रकाशित होने के पश्चात ही सब प्रकाशित होते हैं तो सब के प्रकाशित होने का कारण क्या होगा? तो, तो अब देखना तो ये वही तो वो कारण कौन है परमात्मा तो निमित्तत्व करणत्व तो। क्यों रूप है अनुग्राह है निमित्तत्व करणत्व क्यों रूप है और अनुग्राह को तो, भी अनुग्राहकत्व क्या है आज हम समझाएंगे भाष्यकार अन्य तेज तो की अन्य तेज की उत्पत्ति में अन्य तेज के उपादान द्रव्य सूर्य आदि का अनुग्राह तृती पाद का अर्थ है तृतीय पाद मतलब अनु सर्वम का अब ये अनुग्रह को स्व समझा रहे हैं नहीं नहीं तत्व को नहीं, नहीं समझा रहे हैं दूसरा दूसरा आ रहा है चतुर्थ पाद का अर्थ आएगा अनुग्रह तो हो ही गया है, तो है। अच्छा आ गया ठीक है, है हाँ ये आदि तो भाव उपयुच जाति भाती है ना आदित्य जिसके प्रकाश का उपयोग करके प्रकाशित होता है तो यही अनुग्राहक में हो गया तो जिसके प्रकाश का आदित्य उपयोग करता है वो कैसा हो जाएगा अनुग्राहक वो कैसा हो जाएगा हम्म तो अनुग्राहक हो जाएगा अनुग्राहक तो आ गया अब आगे देखना चाक्षुष रश्मि अनुग्राहक चंद्र आता पादेव चक्षु की रश्मिया हम किसी वस्तु को चक्षु से देखते हैं तो देखो जैसे सूर्य का सूर्य की किरण यहाँ तक आती है आती है ना अब चंद्रमा की भी देखो टार्की भी किरणें जाती है ना फिर किरणे फैलती हैं ऐसे जब नेत्र से देखते हैं तो नेत्र की किरणे भी बाहर से जाती हैं तो वही चाश्मी मतलब चक्षु की रश्मि चक्षु की रस्मी। तो अब देखिए चक्षु की रश्मिया कभी विषय को जानने में समर्थ होती हैं जब सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हो गहरे अंधेरे में जान सकते हैं क्या किसी वस्तु को तो चक्षु की रश्मि का अनुग्राहक अर्थ सहयोग चक्षु की रश्मियों की अनुग्राहक मतलब सहयोग करने वाले कौन हुआ चंद्रमा और सूर्य या आतप कर से सूर्य वैसे आतप का होता है प्रकाश से और मतवर्थी प्रत्यय करेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा कुछ क्योंकि आतपकर्थ गर्मी होता है ना और मतवर्थी प्रत्यय करने पर वो आत सूर्य का बोधक हो जाता है लगे लगाइए हाँ कर देंगे चक्षु की रश्मियों के अनुग्राहक चंद्रमा और आतप आदि के समान ये बात बनी आती है चक्षु की रश्मियों के अनुग्राह चंद्रमा और सूर्य आदि के समान उत्पन्न होने वाले तेज का भी उत्पन्न होने वाले हाँ उत्पन्न होने वाला तेज सूर्य चंद्रमा का तेज ये उत्पन्न होने वाला तेज ले रहा तो स्वास्थ्य संबंध मतलब तेज के साथ परमात्मा का संबंध होने से स्वास्थ्य लेना तेज और तेज के साथ परमात्मा का संबंध होने से और स्वास्थ्य लेना तेज तेज को कार्य करने का सामर्थ प्रदान करने वाला तेज को कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान करने वाला कौन है अच्छा तो तेज को कार्य करने का सामर्थ्य आधायक का है कि सामर्थ्य का कार्य करने के सामर्थ्य का आधान करने वाला या कार्य करने के सामर्थ्य को देने वाला सामर्थ आधायक का अर्थ तो है कि सामर्थ प्रजत्व सामर्थ्य तो सामर्थ आधायक या सामर्थ्य प्रजातक होने तो सामर्थ अधिक तो रूप अनुग्राह तो किस में रहेगा हाँ तो ये जो है ना तत्व भाषा सर्विदम विभाती के द्वारा क्या बताया गया था यहाँ पर ए, ए, क्या बताया था? तो आधायकत तो बताया गया है नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। पहले जो बत... तीन चीजें आएगी ना सभी तेजो का अभिभावक सभी तेजों का कारण है अनुग्रह गया था यही गया। अच्छा तो अनु अनुक हो गया और वो पहले जो तो दोबारा लगाना चक्षु की रश्मियों के अनुग्राह चंद्रमा और सूर्य आदि के समान उत्पन्न होने वाले तेज को भी अपने संबंध से अपने सम्बन्ध से मतलब तेज के साथ परमात्मा का संबंध होने से तेज को कार्य करने का सामर्थ्य प्रदत्त रूप अनुग्राह ये परमात्मा में जाएगा ना यह चतुर्द का अर्थ है इस... क्या लिखा है इत्य ऐसे अर्थ को भी वहाँ ही देखना चाहिए वहीं वहाँ पर ही देखना चाहिए वहाँ पर ही समझना चाहिए हम्म ये नौ तक जो है सब डिजाइन पर और का होता है नहीं ओम नमः शिवाय ओम शांति शान् ईशान ओम नमः शिवाय मैं कुछ क्यों ना लाते हूं कोई स्ट्रांग और ये ये ये medicines की दवाइयां यहां रख दो नहीं ये medicines रखने की मतलब सब दवाइयां सील सी रखनी है ये रखनी किस में